संसार ये आपका था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं इसको क्या पराया करोगे तो मन से हटा दो जे ये इससे हमारा संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं बस कम बन जाएगा संसार को हटाया नहीं जाता है बस उसको स्वीकृति उसके प्रति उसके संसार के प्रति जो हमारे मान्यता उसको हटा लो तो झमेला मिट जाएगा बस मान्यता हटाना है रहो संसार में ठीक है स्त्री पुत्र कुटुम्ब परिवार लेके खूब रहो लेकिन जान नहीं इससे हमारा सम्बंध था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं ये तो आगमतुक संबंध है दो दिन का हम शरीर छोड़ के एक दिन एक दिन जाना है सब सम्बंध यहाँ यहीं रह जाएगा फिर हम चलेंगे फिर न जाना अनिर्दिष्ट एक संस्कार लेकर के कौन माया चक्र में जा करके कैसे शरीर मिलेगा हमको कोई गारंटी नहीं फिर वहां जाकर जन्म लेंगे फिर वहां जगह ऐसे ही संचार ये अनित है ये यह यहां सुख है नहीं है ना ये मान्यता मान लो मानने से सब काम बन जाएगा तुम्हारा तो भगवान कभी पाप ताप ये सब देखते ही नहीं है ये पापी है अभिचारी अभिचारी को विचारी ये देखते ही नहीं बस तुम मान लो स्वीकार कर लो तुम्हारा भजन हो जाएगा एक मान्यता एक स्वीकृति नहीं हमसे बहुत भारी भूल हो गया हम अपना को पढ़ाया कर दिया पढ़ाया को हमने अपना लिया अपना माने हमारे ईश्वर भगवान हमारी राधा रानी उनको हमने पढ़ाया कर दिया हमारे से नित्य सम्बन्ध लेकिन संबंध भूल करके उनको हम मानते हैं ना जाने किस में और और देहोदेही वस्तु पदार्थो इससे संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं इसको हमने अपना मान लिया बस ये भूल हो गया ये भूल को मिटाना है ऐसे भी वो भूल को मिटाना है भजन करते हैं भूल मिटा नहीं तो भजन होगा नहीं भजन हुआ नहीं समय लग जाएगा भजन कर रहे हैं समय लग जाएगा भूल को मिटाओ पहले मन से मान्यता हटाओ स्वीकृति हटाओ किसी से हमारा लेना देना है नहीं बस एक दिखावा जैसे नौकरी कर रहे हैं संसार में ऐसे भावना लेकर के संसार में रहो चुपचाप किसी को कुछ कहो नहीं पुत्रो कन्या अपने जो भी प्रियो जिसको मानते हो खूब आदर करो सब करो खातिर करो लेकिन मन से जानना ये तुम्हारा नहीं बस भगवान कहते हैं तुमको कोई वस्तु त्यागने का आवश्यकता है नहीं क्या त्याग करोगे कौन सा वस्तु तुम्हारा है जो तुम त्याग करोगे तुम्हारा कोई वस्तु है ही नहीं संसार त्याग करो अरे संसार कब तुम्हारा था तुम त्याग करोगे जब तुम्हारा था ही नहीं जब तुम्हारा था ही नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं उसको तुम क्या त्याग करोगे हम लोग हम लोग त्यागी बन जाते हैं त्यागी धड़ी घड़ी लग के जंगल में आ जाते हैं हम त्यागी बाबा कितना बड़ा अहंकार कितना बड़ा अज्ञानता कौन सा वस्तु तुमने त्याग किया तुम्हारा क्या है क्या था क्या रहेगा क्या रख सकते हो जो था नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं और तुम त्यागी बनते हो क्या त्याग करोगे हराम हैं, ये भी अज्ञानता कौन सा गृह तुम्हारा है ए? कौन सा घर लेके तुम आए ये शरीर तक तुम्हारा नहीं तुम तो गिरस्ती कह रहे हो अपने आप को मैं गिरस्त हूँ गृह में तो, स्थित गृहस्थ जो गृह में स्थित वो है तो जो हमारा घर है ही नहीं ये शरीर तक मेरा नहीं इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा तो क्या त्याग किया तुमने तो ये सब अहंकार वाचक शब्द है ना आप गिरस्थी है ना हम त्यागी है दोनों झूठा है छोड़ो चक्कर दुनिया का मेला मूं अकेला हमारे तो एकमात्र राधा रानी जुगल किशोर दुनिया से हमारा कोई लेना ना देना मगन रहना यह भावना ठीक हो गया तुम्हारा भजन हो जाएगा भावना ठीक नहीं हुई तो मान लो समय लग जाएगा ठीक है भजन कर रहे हैं नाम कर रहे हैं अब ये चिंता वो चिंता ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ ये करना है वो करना है रुपया पैसा धन दौला संसार पुत्र स्त्री कुटुम्ब परिवार बेटा को देना है बेटी की शादी देनी है ये सब चिंता करते रहो घूमते रहो नाम भी करते रहो फिर आ जाओ फिर जन्म लो करते रहो जब तक तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प है तब तो तक तुम ना पड़ेगा सिर्फ मन की एक भावनात्मक प्रस्तुति प्रिपरेशन तो जाके काम बन जाएगा ना भगवान कोरोना करने के लिए बैठे हैं तुम्हारे पीछे ठड़े हैं कब तो ये सब छोड़ के हमारे शरण में आ जाएगा तुम कितना चिंता करते हो भगवान के लिए उनको पाने के लिए कितना बेकुलता उससे अधिक बेकुलता भगवान में कह उनके सत्या है ना जैसे बच्चा कहीं खो जाता है कहीं मान लो दुष्ट संघ में पढ़ करके विभ्रांति में आ करके माता पिता को मानते नहीं जानते प्यार नहीं करते उनके सेवा नहीं करते कहीं दुष्ट संघ में पढ़ करके वो कहाँ कहाँ डोलता है ठोकर खा रहा है तो माता पिता चिंतन में ऐसे चिंतित हो जाते हैं देखो हमारा बेटा ऐसा दुष्ट हो गया ऐसा हो गया कैसे वो लौट के आ जाए कैसे एक बार आ जाए जैसे भी हो कुछ विषय सम्पद जो भी दे करके एक बार उसको रख लेंगे बेटा तो कहीं नहीं जाना तेरा क्या कमी है है ना चिंता करते हैं ऐसे भगवान भी ऐसे चिंता करते हैं एक बार लौट के आ जाए हमारे पास आँ... शरणंग सर्वभावन भा भारत तत्प्रसादा परम शांति स्थान प्राप्त सावत भाव से उनके शरणागत तो हो जाओ उनके कृपा से तुम परम शांति पद प्राप्त करोगे है ना तुमसे ज्यादा चिंता कर रहे हैं भगवान बोले भगवान चिंता करते हैं तो भगवान के असमर्थ है हमको क्यों नहीं लेते हैं हम दुखी होकर शक्र में घूम रहे हैं अनदिकाल से बोले कैसे लेंगे तुम दुख को शिकार करके अपना मान करके दुख को जहर को अमृत मान करके उस वस्तु प्राप्ति के लिए तुम भाग रहे हो भगवान पुकार रहे आजा आजा छोड़ दे छोड़ दे आजा मेरे पास सुनने के लिए तैयार नहीं भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है खेलो बच्चा खेल रहा है माया जगत में भ्रमित होकर खेल रहा है अच्छा खेलो तुम जिस दिन ठोकर खा के देखोगे जी और कहीं शांति है नहीं उस दिन तुम मेरे शरण में आना हम तुमको अवश्य शिकार करेंगे हम्म मत चित्त सर्वदुर्गानी मत प्रसदात्तरी शशि अत चित्तमहकर नशि विना शशि भगवान ठड़े हैं तुम्हारे पीछे मुंह मोर के देखो हमारा मुंह तो है माया के तरफ ना मुँह मोर के देखो ठड़े हैं भगवान पहले भी थे अभी है पीछे भी रहेंगे हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है हम मानते रहिए भगवान को कोई बात नहीं लेकिन भगवान तुमको छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं तुम्हारे पीछे पीछे जिस जनि में जाते हो वह भगवान परमात्मा रूप में तुम्हारे पीछे पीछे साथ साथ चलते हैं अविच्छेद संबंध हमो संबंध भूल गया जिस कारण दुखी हो करके एक शरीरधारी पंचभौतिक शरीरधारी बन करके संसार चक्र, चक्र अनादिकाल घूम रहे हैं फिर भी चेतन नहीं ठोकर खा रहे दुखी हो रहे फिर भी मुंह मोड़ने के लिए तैयार नहीं है न भगवान ये पाप ताप कुछ देखते ही नहीं पापी है कल बीन बिल्ल मंगल चरित्र हम लोग आस्वादन कर रहे थे एक पतिता आशक्त कैसी चरित्रहीन जैसे हमारे श्लोक में बहुत उसको चरित्रहीन कहते हैं ऐसे लेकिन क्या भगवान उनको वंचित किया एक प्रमाण एक सामने हमारे सामने एक पतिता आसक्त तो, ऐसे ठोकर मार दिया पतिता ने चिंता मनी पतिता ने इस तरह से कठोर वचन के द्वारा उनके हृदय को छेद कर दिया जो तुम इस पंचभौतिक शरीर के प्रति आसक्त तो हो करके जिस तरह से तुम तो भ्रमित हो रहे हो और जैसे तुम एक पंचभौतिक गंदा नाना रकम ना धातु ना सप्त धातु से बना गंदा वस्तु से बना है शरीर रस रक्त मांस मेध अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना एक एक वस्तु शरीर से निकल जाए तो वो हमको अभी छूने से हमको साबुन लगाना पड़ेगा हर वस्तु शरीर का भीतर का ये जो भी पदार्थ है सप्त धातु है रस रक्त मांगस मेध अस्थि मज्जा शुक्र ए सप्त धातु इससे बना है ऊपर में चौबा का पुलेप है तो में गंदिगी, गंदिगी पेट में गंदगी गंदगी गंदगी कीट और ना जाने क्या क्या है ए, लेकिन बाहरी चमक दमक ए, ए, ए, में करके, ए, तो इस तरह से ठोकर मार दिया ये प्रेम इसका किंचित प्रेम अगर तुम भगवान के चरण में तुम देते ना तो तुम्हारे मंगल हो जाता तुम्हारे मानव जीवन धन्य हो जाता तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के इस तरह से तुम्हारे नीच भावना नीच बुद्धि नीच संस्कार है तुमको ऐसे ठोकर मार दिया इस संसार में प्रेम नामक कोई पदार्थ है नहीं सही सही हम कृष्ण भजन करेंगे चल दिया सोमगिरि नामक एक संन्यासी से दीक्षा लेकर के फिर गए वहां तो आप लोग काल हम लोग आलोचना किए हैं कि, कि पंडित के घर में जाकर के ऐसा आख फोड़ लिया जो यहां की हमारा सब समस्त अनर्थ का कारण क्यों ये माया जो है माया जगत ये आख के द्वारा ही माया प्रवेश करता है जितना माया हम देखते हैं वो आंख ही प्रधान कारण है इसका समाप्त तो कर दो फोड़ दिया आख जा रहे हैं के की रास्ता पहचान तिरंधा हो गया हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कृष्ण के हाथ पकड़ लिया कहा जाओगी बाबा अंधा हो गया अपने आप को फोड़ दिया कहा जाओगे बाबा भैया हम वृंदावन जाएंगे चलो हम तुमको वृंदावन ले जाएंगे ठाकुर जी साक्षात कृष्ण लेकिन स्पर्श से उनके मन में शिहरण आ गया उनका जो कष्ट है सब नष्ट हो गया एक अद्भुत एक की आनंदरण जब बच्चा एक अल्प उम्र का बच्चा रूप में आए हाथ पकड़ लिया चलो हमारा हाथ पकड़ो हम तुमको वृंदावन ले जाएंगे तो पकड़ लिया बताओ तुम कौन हो बताओ सही बताओ तुम कौन हो बच्चा नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ दो तो ऐसा झटका मार के हाथ छोड़ के हाथ छोड़ा के भगवान दूर चले गए बोलते तुम हम तुमको पहचान लिए हैं हाथ तो छोड़ के तुम चले गए हमारे दिल से अगर चले जा सकते हो तब जानेंगे तो तुम्हारी पुरुष अगर हमारे दिल से इस तरह से जाओ वहां तुम जा नहीं सकते हो हम तुम्हारे लिए सब छोड़ छाड़ के दुनिया से मुंह मोड़ के हम तुम्हारे लिए हम जा रहे हैं वृंदावन हमको धोखा मत दो फिर कृष्ण ठाकुर जी स्वयं हाथ पकड़ के वृंदावन ले गए तो देखो इतना बड़ा पापा चाड़ी जिसका हम पापाची कहेंगे जो ऐसे बेबीचा क्या कहेंगे आप लेकिन भगवान की कृपा से वंचित थोड़ी है ऐसे नहीं बहुत जन्म लग गया वो भी नहीं है उसी जन्म में है ना इसीलिए कभी ऐसे निराशा लाना नहीं चाहिए जो हम किसी अवस्था में इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर वो सदगुण है नहीं हमारे अंदर वो प्रिपरेशन है नहीं जो हम इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं भगवत कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं इतनी योग्यता इतने अधिकार इतने सामर्थ हमें है नहीं ऐसा कभी निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए भजन कम हो वो भी अच्छा फिर भी निराशा बहुत बीघा तक होता है मिले ना मिले तो भगवत इच्छा भाई कोई शास्त्र जब कहा कहा नहीं ऐसे शब्दों जे देखो तुम पापाचारी अभिचारी व्याचारी इतना बड़े आशा मत करना ये बहुत अन्याय होता है अपराध होता है क्योंकि तुम बहुत निन्नकोटी के साधक हो इसी जन्म में तुम भगवत प्राप्ति करोगे ये तुम्हारे लिए बहुत अन्याय है ऐसा कोई शास्त्र तो कहा नहीं तो आशा हम छोटा क्यों रखेंगे आशा रखेंगे तो सा... सबसे उत्तम आशा कि इसी जन्म में हम वो प्राप्त करेंगे इसी जन्म में हम राधा ने की कृपा प्राप्त करेंगे इसी जन्म में हम राधा नी की सेवा प्राप्ति करेंगे अब प्रश्न आता है भाई तो अच्छा ठीक है तो आशा तो रख लिया किस बल पर किस बल पर क्या कौन सा अधिकार लेकर के तुम ये प्राप्त करना चाहते हो साधन नहीं भजन नहीं तप तपस्या नहीं शुद्धाचार नहीं सुकृति नहीं है संस्कार नहीं, नहीं कुछ नहीं बोलते नहीं वो पतित पावन दीन बंधु दिननाथ शरणागत वत्सल शरणागत पालक हम शरणागत हैं वो शरणागत वत्सल उनकी कृपा के बल पर वो हम कृपा करेंगे ही उनकी कृपा के बल पर यही हमारे भरोसा है राधा रणी हमको इस जन्म में कृपा करेंगे ही हमको इस जन्म में कृपा करेंगे करो ना करो ये तो तुम्हारी इच्छा आशा तो हम छोटा नहीं रखेंगे भाई जब शास्त्र में कहा नहीं कहीं जब भाई इतना बड़ी आशा मत करो मत रखो ये तुम्हारे लिए अन्याय है तो हम आशा छोटा क्यों रखेंगे तुम तुम शिकार करो ना करो हम तो तुम्हारे हैं तुम्हारे हो गए हैं तुम्हारे हो चुके हैं अब हम पापा चढ़ी हैं अभी चढ़ी भी अभी चेरी को बिचारी कदा चढ़ी क्या है अब ये तुम जानो तुम्हारे कर्म जाने हम तो तुम्हारे सरना तो है हम तुम्हारे हैं तुम्हारे हो चुके हैं ऐसे भावना बस इतना तो करो इतमें तो कोई कष्ट नहीं इसमें तो तुम्हारा कोई कष्ट नहीं तो ये साधना का ये प्राण केंद्र है ये प्राण केंद्र है अपना को हीन ज्ञान अजोग्यता बुद्धि तत्सहित एक समर्पण समर्पण बस हम तुम्हारे हैं हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो दुनिया का मेला महूं अकेला लेना ना देना मगन रहना जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरी वो